जिन पर ज्योतिष के चिन्ह और चंद्र की यात्रा के चिन्ह अंकित थे लेकिन भारत में तो बात और भी पुरानी है ऋग्वेद में पंचानवे हजार वर्ष पूर्व ग्रह नक्षत्रों की जैसी स्थिति थी उसका उल्लेख इसी आधार पर लोकमान्य तिलक ने यह तय किया था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 आदमी के शरीर के जल को ही प्रभावित करके कोई भी कोई भी रेडिएशन कोई भी विकीर्णन मनुष्य में प्रवेश करता है जल पर बहुत काम हो रहा है और जल के बहुत से मिस्टीरियस रहस्यमय गुण ख्याल में आ रहे हैं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 और हजारों प्रयोग करके देख लिया गया है कि जिस दिन पक्षी उड़ते हैं हर पक्षी की जाति का निश्चित दिन है हर वर्ष बदल जाता है वो निश्चित दिन क्योंकि बर्फ का कोई ठिकाना नहीं लेकिन हर पक्षी का तय है कि वो बर्फ गिरने के एक महीने पहले उड़ेगा तो हर वर्ष वो एक महीने पहले उड़ता है बर्फ दस दिन बाद गिरे तो वह दस दिन बाद उड़ता है बर्फ दस दिन पहले गिरे तो वह दस दिन पहले गुड़ता है यह बर्फ के गिरने का कुछ निश्चय नहीं है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 होते हैं कभी वो बढ़ जाते हैं कभी वो कम हो जाते हैं जब सूर्य पर स्पॉट्स बढ़ जाते हैं तो जमीन पर बीमारियां बढ़ जाती हैं और जब सूर्य पर स्पॉट्स कम हो जाते हैं तो जमीन पर बीमारियां कम हो जाती हैं। और जमीन से हम बीमारियां कभी ना मिटा सकेंगे जब तक सूर्य के स्पार्ट कायम है हर ग्यारह वर्ष में सूरज पर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 महावीर ने कहा तूने रोका, <laughs> रोका रोक ही रहा था और रुक ही गया वो जो चटाई वो जो चटाई तूने रोका रोक रहा था रुक गया तूने सिर्फ चटाई रुकते देखी एक और क्रिया भी सांस चल रही थी वो वो हो गई और फिर कब तक तेरी चटाई रुकी रहेगी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 एक तो हमारे पास स्मृति है जिसमें हम याद रखते हैं कि कल क्या हुआ परसों क्या हुआ यह स्मृति कामचलाऊ है यह रोजमर्रा की है जैसे हर आदमी दुकान पर या ऑफिस में एक रोजमर्रा की बही रखता है वो काम कामचलाउ होती वो रोज बेकार हो जाती वो असली नहीं है वो स्थाई भी नहीं है ये हमारी काम चराव की स्मृति है जिसमें हम रोज काम करते हैं फिर रोज फेंक देते हैं।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 अगर आए ख्याल में तो ही ज्योतिष समझ में आ सकता है अन्यथा ज्योतिष समझ में नहीं आ सकता है। एक तो मैंने ये बात आज कही कल और आयामों पर हम धीरे धीरे बात करेंगे